देवी भागवत पांचवा स्क सुमेधा के द्वारा देवी महिमा का वर्णन ऋषि बोले व्यास जी कहते हैं इस प्रकार राजा सूरज के पूछने पर मुनिवर सुमेधा ने उनके प्रति शोक और मोह का विनाश करने वाले उत्तम ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया ऋषि बोले राजन सुनो मैं बंध और मोक्ष का कारण बताता हूँ संसार के सभी प्राणियों को मोह में टालने वाली महामाया है यह बात प्रसिद्ध है समस्त देवता मनुष्य गंधर्व नाग राक्षस वृक्ष लता पशु मृग और पक्षी इस सब के सब माया के अधीन है उसी महामाया के प्रभाव से प्राणी मोह में चपड़ा रहता है सृष्टि में एक छत्री के यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है तुम में रजोगुण की विशेषता मानी जाती है बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी ये माया सदा मोहित की रहती है इसके अनंतर ऋषि ने भगवती महामाया की और भी शक्ति महत्ता तथा गुणावली का वर्णन किया है राजा ने कहा, भगवन आप अब उन उस स्थान का परिचय भी कराए स्वेधा ऋषि ने कहा राजन ये भगवती महामाया अनादि है अतएव कभी भी इनकी उत्पत्ति नहीं होती सर्वोपरि विराजमान रहने वाली ये देवी नित्य स्वरूपणी है कारणों के भी ये कारण हैं राजन ये शक्तिमयी देवी सर्वात्मा रूप से संपूर्ण प्राणियों के भीतर विराजमान रहती हैं यदि अंतःकरण से ये अपना आसन हटा लें तो प्राणी मुर्दे के समान प्रतीत होने लगता है क्योंकि समस्त देहधारियों में जो चित्त शक्ति है वह इन्ही का रूप है इनके प्रकट और अंतर ध्यान होने में देवताओं के कार्य निमित्त होते हैं राजन जिस समय देवता अथवा मनुष्य इनकी करते हैं तब संपूर्ण प्राणियों का दुख दूर करने के लिए ये भगवती जगदंबा, अनेक प्रकार के रूप धारण करके भांति भांति की शक्तियों से संपन्न हो कार्य संपादन करने के विचार से स्वेच्छापूर्वक प्रकट हो जाती हैं। भोपाल अन्य समस्त देवताओं की भांति इन पर दैव का प्रभाव नहीं पड़ सकता ये पूर्ण स्वतंत्र है पुरुषार्थ की व्यवस्था करने वाली ये देवी नित्य स्वरूपा है काल का साहस नहीं कि इनके पास आ सके यह सारा जगत दृश्य है ब्रह्मा प्रवृत्ति पुरुष इनके कर्ता न होकर केवल दर्शक हैं उन सदसात्मिका भगवती पर ही इस दृश्यात्मक जगत की रचना का भार है मनोरंजन करने के लिए ब्रह्मांड बनाकर उनमें ये ब्रह्मा जी को पुरुष रूप से स्थापित कर देती है ब्रह्मा अवधि पर्यंत रंग, रंग मंच पर रहते हैं फिर शीघ्र संघार लीला भी संपन्न हो जाती है इन सभी कार्यों की कर्ता धर्ता भगवती जगदम्बा ही है इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा विष्णु और शंकर को शक्तियाँ मिली है जिन्हें सावित्री लक्ष्मी और गिरजा कहा गया जाता है अतः ब्रह्मदि महानुभाव देवेश्वर की उपाधि पाने पर भी इन भगवती का प्रसन्नता पूर्वक ध्यान एवं पूजन किया करते हैं श्रेष्ठ स्थिति और विनाश करने वाली भगवती जगदम्बा ही है सब इन्हीं के अधीन है राजन भगवती जगदा जगदम्बा का यह उत्तम महात्मा मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुना दिया इनके चरित्र का था पाना मेरे लिए भी असंभव है